रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग में रामचंद्र इंग्लैंड की कैवेंडिश प्रयोगशाला में शोध कार्य करने गए इस प्रयोगशाला के प्रमुख लॉरेंस ब्रेक थे कैम्ब्रिज में उन्होंने डब्ल्यू एच के साथ स्पटिकी पर काम किया। यहां उन्होंने के के को के परावर्तन नापकर स्थिरांक मापने का एक गणितीय सिद्धांत भी विकसित किया 1959 में रामचंद्रन को केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रदान की। पी में ही प्रदान की भेंट प्रसिद्ध वैज्ञानिक से हुई। वे पेप्टाइड के प्रतिरूप अध्ययन पर पालिंग के व्याख्यानों से अत्यंत प्रभावित हुए उन्नीस में इंग्लैंड से लौटने के बाद रामचंद्रन ने उन्नीस तक भौतिक विज्ञान का अध्यापन किया उसी समय मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति और दूरदर्शी शिक्षाविदल मुदलियार अपने विश्वविद्यालय में प्रायोगिक भौतिकी विभाग खोलना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने सी वी रामन को आमंत्रित किया रामन ने उस पद के लिए रामचंद्रन की सिफारिश की परिणाम स्वरूप उन्नीस में मात्र उन्तीस वर्ष की आयु में रामचंद्रन मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर आसीन हुए मुदलियार की उदार सहायता से रामचंद्रन मद्रास विश्वविद्यालय में क्षा फटकी की एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने में सफल हुए। मज्जा की खोजने के कार्य में जुट गए। मज्जा बहुतायत में पाए जाने वाला एक प्रोटीन भूतक होता है उन्होंने कंगारों की पूंछ की शिरा से मज्जा के नमूने इस्तेमाल किए इस कार्य में उनके छात्र गोपीनाथ कत्ता ने उनकी सहायता की बहुत श्रम के बाद वे मज्जा के तंतुओं के शाकिरन विवर्तन के प्रतिरूप पाने में सफल हुए। अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने गेंदम और सिंकोन से मज्जा के प्रतिरूप की संरचना तैयार की उन्नीस में उनका यह शोध नेचर नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका में छपा बाद में उन्होंने इस पत्रिका को संशोधित कर एक नई और मशहूर कुंडलित कुंडल करचना बनाई रामचंद्रन और उनके साथियों ने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के विश्लेषण की नींव रखी उन्होंने एक नक्शे की अवधारणा रखी जो आज जैव रासायनिक में रामचंद्रन के नाम से विख्यात है इसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड की सभी संभावित संरचनाओं को समझ जा सकता है इन खोजों का त्रिविम रसायन विज्ञान और संरचनात्मक जीव विज्ञान जैसे विषयों पर गहरा प्रभाव पड़ा